की पार्वती हृदय हर हर महा हरिओम हरिओम हरिओम भगवान शंकराचार्य जी के पावन पर्व पे आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी तीन दिन पूर्व ही पंचमी को हमारे परम श्रद्धेय भगवान शंकराचार्य जी का भाव दिन था और बड़े श्रद्धा से आश्रम में और यहाँ सुदामगर के पास द्वार जो एक बना हुआ है वहां पर यहाँ के भक्तों ने स्थापित करा था वो बड़े आदर से उसका गीत अभिषेक वगैरह सब संपन्न हुआ अभिषेक के रामदूत ही बैठे हुए हैं पीछे पूरी मंडली गोस्वामी युवा उसके सदस्य लोग आए उनको हमने प्रेरणा दी वो बहुत ही सुंदर कार्य कुछ यहाँ पे असुर लोग थे <laughs> ने उसके ऊपर बैनर मूर्ति के ऊपर लगाता रखा अपनी फोटो भगवान की मूर्ति पर। के के ऊपर बैनर लगा अब ये निश्चित होता है कि कलयुग युग गौर चल रहा है हाँ। और ऐसे असुर लोग विद्यमान हैं जिनके अंदर अपने भगवान के प्रति अपने धर्म के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति भी श्रद्धा जर कैसी स हो गया है लेकिन ये हर काल में चलता रहता है और जो सतपुरुष है वो सत कार्य करके पद प्रदर्शन करते हैं समाज में अच्छा मार्गदर्शन देते हैं और ये सब यहाँ पे कुछ बालक लोग गए उन्होंने बैनर वैनर हटाया अभिषेक करा तो उनको भी सदबुद्धि आ गई वो हमारे पास आए बोलते महाराज जी हम लोग तो आती करने कौन तुम बोल रहे हो यार <laughs> तो कुछ नेता को पकड़ के लाए और को उन्होंने हमको भी बुलाया फिर पुनः माल्य अर्पण करा गया दीपक जलाए गए आ गई तो ऐसे ही यहाँ जीवन चलता रहता है और अगर सद्बुद्धि की प्राप्ति हमको करनी है तो हनुमान जी को अपने हृदय में रखते ही जीवन चलना चाहिए यही हम लोग के इस मासिक सत्संग का प्रयोजन है कि हनुमान चालीसा को निमित्व बना के हनुमान जी का एक इतना महान प्रेरक दिव्य धर्मनिष्ठ ऐसे व्यक्तित्व तो का सब लोग बैठ के स्मरण करें उनसे प्रेरणा लें। और ऐसा ही जीवन जीने का हमारा भी हो पिछले महीने के सत्संग में हम लोग तीसरी चौपाई के ऊपर मनन कर रहे थे जहां पे गोस्वामी जी बोलते हैं हनुमान जी की वंदना करते हुए कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगीत तो बड़ी सुंदर चौपाई है इसमें हनुमान जी की प्रार्थना करते हुए उनका गुणगान जाते हुए यहाँ पे वो संत शिरोमणि बोलते हैं कि हे हनुमान जी आप महान महानवीर है विक्रम है उज्जैन में थे ना विक्रमादित्य महाराज विक्रम रूपी सूर्य का उदय हुआ उसने उनका नाम पड़ा विक्रमादित्य विक्रम के विक्रम नाम गुण के जैसे मूर्तिमान रूप थे बड़े पराक्रमी हुए उन्होंने बहुत सुंदर ऐतिहासिक कार्य किया आज भी हम लोग उनको वर्षों सैकड़ों वर्षों बाद भी याद करते हैं महावीर विक्रम बजरंगी और पहलवान लोग को जानते हैं न है? हर खाड़ों में हनुमान जी ही विद्यमान है सब का अंग वज्र के समान जो बना दे वो बजरंगी बजरंगी मतलब वज्र जैसा अंग महावीर विक्रम बजरंगी इसके ऊपर हम लोग चिंतन करते हुए देख रहे थे बोलते देखे ऐसा लगता है ऊपर से तो ये बड़े पर्यायवाची शब्द है सभी जो है वल बल्कि चर्चा करते हैं महा जी बहुत वीर हैं बड़ा उनमें विक्रम विद्यमान है सार विक्रम उस गुण को बोलते हैं जो कि अपनी तरफ से पहल करके जो अच्छाई की स्थापना करता है एक तो ये है कि हाँ नहीं कर दो करे तो ही करें एक तो ये है कि नहीं करेंगे करें, तो टीचर की मारेंगी नहीं इसीलिए अच्छा कर लो अब जिस समय जो है कोई शिक्षिका बाहर होती है तो देखो बच्चे हो आवाज कर रहे जहाँ आ गई तो चुप हो गए अब वो अच्छाई का पथ के ऊपर चलना डर तो से होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं ना उनके अंदर डर है ना उनके अंदर और कोई चिंता है ना प्रलोभन है अच्छाई के पथ पे चलने के लिए खुद जो है वो उत्साह ऐसे गुण को गुण बोलते हैं विक्रम तो जो आदमी ऐसे विक्रम नामक गुण से युक्त तो होता है वो गाजर होता है अंग्रेजी में उसके लिए होता है है अगर कोई ऐसा जो है विक्रमी योद्धा पहुंच जाए तो मुसीबतें तो आती हैं। मुसीबतें तो जीवन भर आती हैं हर व्यक्ति को आती हैं, किसके जीवन हर व्यक्ति के जीवन हम लोग अपने अपने कष्ट हर व्यक्ति के हैं और आप सोचो कि उनके आपके थोड़ी होंगे बोलते बाबा बन के देखो तुम खुद बोलोगे बाबा रे बाबा <laughs> यहां से तो भैया तुम्हारे आगे पीछे है कोई साथ देने वाला यहां तो सब फकीरी है सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं तुम तो बुढ़ाते में कोई साथ हो हुए ना बुढ़ाते तो साथ नहीं कौन हो हम तो बोल रहे पूरी दुनिया हमारा परिवार है दुनिया बोले कि नहीं जी परिवार है है ठीक बैठो तो बाकी कोई परिवार मानने को भी तैयार नहीं हम ही वहां बैठे हुए हैं तो लेकर बाबा बन देखो यार तो पता चलता है हम वहां परंपरा है भिक्षा मांगने की देखिए भिक्षा मांगने की परंपरा सन्यासियों को दी जाती इसलिए क्योंकि अपना अभिमान किनारे हो और किसी के वहां जाके बोले माता दे माता जी भूख लगी है रिक्शा दे अभी हुआ ये क्या है कि बाकी सबके प्रति भी अपना का विस्तार हो जाता है अपना अभिमान भी खत्म होता है और बढ़िया हाँ बात यह होती है की चूला चक्की से भी मुक्त होते चूला चक्की है ये बड़ा रगड़े का काम होता है इसीलिए सन्यासी जब बनते है तो जो होते निर हो जाना विकास तुमको अग्नि में जलाने की जरूरत भी नहीं है और तुमको जीवन भर अग्नि देवता से अब छुटकारा और ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जो अग्नि रूपा हो इसीलिए जहां पर तो भी कोई बाबा जी देखते ना अग्नि रूपा हो क्योंकि अब हम अग्नि देवता से अलग नहीं है यह भावना होती इसीलिए उनका शरीर जहां अंत तो होता है तो उनका अग्निदार भी नहीं होता है अब अग्नि को कौन सी अग्नि में जरूरी और ये इसका मतलब ये भी होता है कि बाबा लोगों के पास जरा संभल के जाना अग्नि है, हैंडल विद केयर ज्वलनशील पला हाथ जलने की संभावना अरे भैया हम क्या करें परंपरा ही है इसीलिए वो लोग जो है ना घर में चुला करती भी नहीं लेकिन मान के देखो जाके तब पता लगेगा अरे नहीं महाराज जी हमारी जो घर अच्छा है हमारी जो है ना वो जोरू ठीक है एक चला लेंगे उसका रिक्सा विक्सा हाथ हुआ वो डागे नहीं मांग लेंगे तो ये जो है ना इस प्रकार का जीवन जो सत्कार्य के लिए होता है हनुमान जी जो है वो ऐसे धर्म के प्रति निष्ठ कि अगर आपने हनुमान जी को पकड़ लिया ना उनको हृदय में बैठा लिया तो आपको जीवन भर धर्म क्या है उसके बारे में ज्यादा शंका भी होगी कभी कभी शंका होगी। लेकिन अच्छी बात यह हो कि जो भी हनुमान जी का आश्रय लेता है इतिहास प्रमाण है हनुमान जी की समस्त कथाएं प्रमाण है कि उस व्यक्ति को जो है मौका पड़ने पर राह मिल जाती है और इससे बड़ी कृपा क्या धर्म के पक्ष पे आगे बढ़ के चलते इसको बोलते हैं विक्रम बड़े जो है वह हमारे लिए तो विक्रमा विक्रमादित्य तो बाद में हनुमान जी विक्रम वही जो है विक्रम के सूर्य हैं विक्रम के चंद्रमा है विक्रम की मूर्तिमान रूप महावीर विक्रम जर शरीर जो है हनुमान जी बोलते हैं हर व्यक्ति को कि मंदिर है तुम्हारा भी और शरीर को बिल्कुल ही मंदिर की तरह से हृष्ट पुष्ट रखो स्वस्थ रखो खाना पीना भी बढ़िया सात्विक खाओ शरीर को जो है ना वो ऐसा मत बनाओ कि कचरे का डब्बा कोई जी मिले तो आन दो एक सज्जन अभी शिविर में इंदौर में इंदौर इंदौर इंदौर आश्रम तो कुछ शोध इंदौर की। इंदौर की शोध वोध करके थे की की आते-आते पूछते खाऊ गली कहा है बोला खाऊ ये कौन सी गली है भैया तो बंबई में खाने पीने वाले उस मोहल्ले को जो उन लोगों का सराफा है उसको वहां के बोलते खाऊ तो उन्होंने इंदौर की बाकी शोध करने के बाद मूल रूप से यह लोड़ के कि खाना कहां पीता है माल हमने बोला जरा पहले तो यहां लोकल भाषा में बात करो खाओगे नहीं मतलब तब तो उन्होंने समझा जाया बोला अच्छा छप्पन दुकान आज बजे तो कुछ लोग जो है ना जो भी हो खाओ खाओ खाओ खाओ हमसे तो हम भी परिचित थे हम उनसे भी परिचित थे लेकिन ये सर्जन पहली बार आ रहे थे बोले चलो भाई भगवान ने जीवन में इनको सत्संग का श्री गणेश करा है तो इनको तीरथ करा के ला दिया तो हम लोग बस भर के जहाँ पे बस रुकती वो सज्जन उतरते सर्वे करके वो बना हमारे पास आया दूसरी जगह उतरे समोसे उतरते जाए तो इस आदमी का लक्ष्य इतना स्पष्ट है कि पे कौन सा कहा पर्वत है नीचे गंगा जी विस्तृत हो रही है ऐसे अविरल सलधारा कुछ नहीं कुछ <laughs> और उसके ऊपर वो जाके खाए भी, बाकायदा खाए और लाए भी, तो आ रहे लाएगी खाना खाना हो तो सबको खिलाओ तो हम अभी सब हमारे साथ आए हैं ये कम से कम पैंतीस लोग हैं, एक हमारा परिवार है हमारे भरोसे आए हैं तो सबके ले लाओ उनसे लोग खा लेंगे लो। आप श्री गणेश करे भोग लल्ला दीजिए बोला सब तो अच्छा है ये शब्द अच्छा है हम लोग पहुंचे ज्योतिर्म ज्योतिर्म पहुंचे तो तब तक तकोरी ने काम कर दिया था <laughs> तो हमने उनसे बोला देखो हमने तुमसे मना करा था मत कचरा डाला करो जो भी मिला दो डालो स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा। उसके के अब वो साथ में है, से डॉक्टर था, हॉस्पिटल उनका उनको भर्ती कराया मतलब कोई नहीं तुम से पे पेट का इलाज करवाना बहुत अच्छी कचोड़ी मिलती है हम लोग आएंगे उसके बाद तुमको यहाँ से साथ ठीक हो जाना तो दूसरी गाड़ी लेके आ जाना जीए? शरीर को ऐसा जो कचरे का डब्बा नहीं समझना चाहिए शरीर को मंदिर समझना चाहिए इसकी जो है ना देखभाल करनी चाहिए और इतना बहुमूल्य है कि कोई स्पेर पार्ट नहीं मिलते भैया कहीं जो मिला है ना तुम्हारा पेट है तुम्हारा जिगर है तुम्हारा हृदय है तुम्हारी किडनी है तुम्हारी आंखें है करोड़पति आदमी है हम लोग जब अंग दान लेना हो ना किसी से प्रत्यार्पण करना होता है अंगों का तो पता लगता है कितनी बेश चीजें हैं इस समय आप ऐसे करोड़पति होके घूम रहे हैं बस इसकी कदर नहीं हो रही हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं अपने शरीर की देख दो इसको स्वस्थ बनाओ योगासन करो वर्जिश करो दौड़ के दौड़ने के लिए जाओ थोड़ा सा खेलो कूदो शरीर को जितना मेहनत करवाओगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा शरीर जहां पे ढीला पड़ा शरीर रोगी हुआ अभी हमारे यहाँ फौजी आए थे वो भी ऐसा जन हमको बातें बोल रहे थे, थे स्वामी जी शरीर को खूब मेहनत कराए जीवन भर साथ चलेगा हनुमान जी तो इतने शरीर को बढ़िया बनाते हैं वज्र के समान लोगों का शरीर होता है उनको छो तो लगता पत्थर है हमारे पास एक सज्जन आते हैं उनके हमको हाथ छूने की इच्छा होती है किसी किसी को छू तो सब पोल पोल लगता है तो शरीर हमारा मंदिर है बाकी तो दुनिया को हम नहीं देखभाल कर सकते हैं ना शरीर तो कर सकते हो जो शरीर की देखभाल करे वो तपस्वी हो जाएगा जो शरीर की अच्छी देखभाल करे वो जो है एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होने की कला आ जाएगी वो अनेकों प्रकार के प्रलोभनों से बचने का सामर्थ आ जाएगा दुनिया कुछ भी कर रही है विवेक से जीने का सामर्थ्य तो उत्पन्न हो जाएगा और अंत शरीर जो है वह सुंदर, सुंदर सात्विक स्वस्थ होना चाहिए हनुमान जी तो जो है उसको वज्रत इसीलिए सब मारे हनुमान लोग सब सब अठारों में हनुमान जी बैठे हुए हैं लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि इस पूरी हानी पर नहीं पड़े को पहले वज्रत बजरंगी ही पढ़ते हैं बोल बजरंग बली की तो बजरंग बलि उनके लिए शब्द प्रेरणा का विषय बन गया है लेकिन यहां पर हनुमान जी अगर बजरंगी हैं तो विक्रम भी है विक्रम अपनी तरफ से आगे बढ़ के तुमने सबकार करा निडर होके निश्चिंत हो, हो कोई साथ है ना वो तुमने क्या कोई सब कार्य के लिए आगे बढ़ने का सामर्थ्य क्या तुम्हारे कोई जो है बेहद लंका जाने का सामर्थ्य नहीं था इनको जहां पे बताया रामम जी ने और ये बात जहां पे वैसे तो बहुत हनुमान राममान जी का प्रसंग बड़ा बढ़िया है वो जान जी ने बोला हनुमान जी आप ये कर सकते हो आप वो कर सकते हो आप तो जो है वो बड़े बलवान हो बड़े गुणवान हो दर आप में सब गुण विद्यमान है आप तो बचपन में सब गुणों को भूले हुए थे आपके अंदर हनंत तो सा मिल गया था बचपन में सब ऋषि गुनियों की आपने घुसी मुसीबत कर दी कोई कपड़े किसी के ले जाते थे कभी छुपा देते थे कभी कुछ कर देते थे कभी किसी की चोटी मांग देते थे कभी नाटक नटखट होते थे तो शाम मिल गया था उनको बताया तुम्हारे पास ये को है वो गोह है हनुमान जी सुनते हैं कोई प्रेम नहीं हुई उनके अंदर फिर एक चीज जो चार जी ने बोली उसके बाद तो भय पर्वता का ये बात जहां करी कि हनुमान जी तुम्हारा जन्म भगवान की सेवा के लिए इतना अच्छा लगा हनुमान जी को कि उत्साह उमंग पर्व का प्रेरित करके अच्छा लगता है सब कार्य में आगे बढ़ जीने में अच्छा लगता है कोई साथ हो ना हो दुनिया चले ना चले जो उचित है जो अच्छा है जो साहस से आगे चलता है कोई मुसीबत है कोई हमारे परिवार में कोई समाज में कोई शहर में कोई देश में कोई समस्या है जो अच्छी चीज है क्या हम समझ सकते हैं और समझ के क्या उस पद के ऊपर चलने का साहस कर सकते हैं ऐसे जो लोग होते हैं वो भी लोग भगवान के हाथ में दिल्प होते हैं लेकिन ऐसे कार्य के लिए आदमी को बहुत ही बलवान होना और यही पहला शब्द बताता है कि ये महावीर जो होते हैं ना वही विक्रम हो सकते हैं महावीर विक्रम बजरंगी महावीर का मतलब होता है जो बहुत वीर है बहुत जो है निगर है निर्भीक है बलवान है अनेकों प्रकार के वीर कहे जाते हैं जो बहुत ही बड़ा दिल हो बहुत ऐसा हो बहुत ही जो है ताकतवर हो सब वीर पुरुष लोग हैं लेकिन यहां महावीर बताते हैं जो आदमी की वीरता किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती लेकिन हमारे पास बहुत धन है, तो बड़े वीर आदमी हमारे पास बहुत ही समाज है पीछे लोग हैं तो देखो बड़ी ताकत है अब जो जो पार्टी है बहुत मेंबरशिप हो गई आवाज भी बदल गई टोन भी बदल गया कहीं पर भी जाके निपट लेंगे लेकिन जब कुछ भी नहीं हो उस समय भी आदमी अपने अंदर निडर ना हो निश्चिंत ना हो बल्कि परिचय दे कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ने का सामर्थ्य हो जैसे उसके अंदर ही वीरता है इसको हम लोग पिछली बार देख रहे थे इसका मतलब होता है जहां पर आध्यात्मिक बल होता है बहुत सारे बल होते हैं जिससे आग्निवीर बनता है तो जिस बल से अगर बाहरी बल होता है ना आश्रित होना पड़ता है और अगर आश्रित होना पड़ता है तो जिसके ऊपर आप आश्रित है ना वो भगवान में करे कुछ हो जाए फिर कमजोर हो गए पता लगा कि ये पार्टी है पार्टी ने निकाल दिया तब क्या करोगे तुम्हारे बहुत पैसा था तुम्हारा बैंक ही फेल हो गया अब क्या तुमने बड़ा लंबा चौड़ा घर बनाया था भूकंप आ गया भूकंप आ गया सही देखो नेपाल में कितना भयंकर भूकंप आया है यहां पर इंदौर में भी कुछ लोगों को अनुभव तो अनेकों लोग खासकर जो थोड़ी सी ऊंची बिल्डिंग में जितना ऊंचे रहोगे उतना ज्यादा वो कंपन का अनुभव होता है तो यहां तक कितना भयंकर अब ये जो है ना पृथ्वी के नीचे बड़ी बड़ी, बड़ी पूरे पत्थर के सकते हैं ये भारतीय है जो टेक्टोनिक प्लेट बोली जाती है वो जाके तिब्बत की प्लेट से हर साल चालीस मिलीमीटर चार सेंटीमीटर हर साल बढ़ रही है दबा रही है, तो है।, है, है और इसीलिए हिमालय सबसे ऊंचे पर क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं और इसी चक्कर में अंदर प्रेशर जमा हो जाता है तो अनेकों जो है ना भूवैज्ञानिक लोग वर्षों से बोल रहे थे कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है भैया बिल्डिंग कायदे की बनाना आने वाला है ऐसे यहां बानवान कच्चा मत बना देना आने वाला है तोते की तरह से हर मीटिंग में बोल रहे हैं। तो वो आ गया और ऐसा भयंकर आया है कि छोटा सा राज्य है उसी वक्त करते उसने। अगर हम किसी चीज के ऊपर भी आश्रित होते हैं वो पल म यद्यपि जो भी अच्छे लोग होते हैं सबका कल्याण चाहते हैं परिवार की भी सेवा चाहते हैं सबका कल्याण हो आपका भी कल्याण हो अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर हमारा परिवार सब अच्छा रहे हम खूब अच्छी सेवा करें यहां धर्म की स्थापना करें खुद भी धर्मों के पथ पे चले लेकिन अगर बाहर आश्रय होते हैं तो डर बना रहेगा हनुमान जी क्यों निश्चिंत है क्योंकि उनका बल आध्यात्मिक बल है जो आत्मा से ही बल प्राप्त करता है वो आदमी महावीर अब देखिए शंकराचार्य जैसे ही हमारे सन्यासी लोग संत लोग अकेले पूरे देश में भ्रमण करते हैं और सबको अंदर चेतना उत्पन्न कर देते हैं संचार कर देते हैं आनंद का भक्ति का इतने भगवान जितने संत लोग और हनुमान जी बहुत बड़े संत हैं। संतों का लक्षण ये होता है कि उनको बल बाहर से नहीं अपने अंदर से लेने की शिक्षा होती है प्रेरणा होती है यही साधना होती है आगमन करते जब भजन करते ध्यान करते तो क्या करते हैं मैं का वो रूप समझते हैं जो इतना सुंदर और महान होता है जिससे आदमी को बंद होता है और इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप हाँ को समझ जाता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है शंकराचार्य जी का पूरा जीवन इसी चीज के लिए था कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर हर व्यक्ति आत्मा को समझे और मुक्त हो जाए मस्त हो जाए निडर हो जाए हनुमान जी इस चीज के बहुत बड़े ज्ञाता है वो एक प्रसंग आता है कि राम जी ने ही हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी आपका हमारे साथ क्या परिचय है तो बड़ा प्रसिद्ध जो है वो प्रसंग है जहां पे वो बोलते हैं कि फिर प्रभु बैठो सीता कि भगवान देह दृष्टिया तो दासो हम जीव दृष्टिया तदमश तो कहा वस्तु तस्तु तुम तो एवा हम इस मैं निश्चित भगवान जब भी हम अपने आप को शरीर के दृष्टि से देखते हैं तो हम आपके सेवक हैं आपके दास हैं। ये खुशी की बात है इसमें कोई दीनता नहीं है ये सौभाग्य है हम भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन जिए जहां पर भी भगवत सेवा होगी धर्म का कार्य होगा हम एक सेवक की तरह से आगे बढ़ के जीवन वही चाहिए। और हमारे मालिक केवल एक है वो भगवान है, उन्हीं के सेवक है भगवान से ही हमारा स्नेह रहेगा भक्ति रहेगी शरणागति रहेगा ऐसा संपर्क स्थापित देह के में। लेकिन हर समय आदमी देह को तो देखता भी नहीं है कई बार मन में सोच रहा है वहां देह तो शांत बैठा हुआ है तो, तो so, मन के दृष्टिकोण से जो जीव है हमारे अंदर जीव के दृष्टिकोण से भगवान हम आपके अंश हैं आप अंशी हैं और उन छोटे से अंश हैं उसके लेकिन भगवान वस्तुतः वास्तविक रूप से तो हमारे राम जीव में और पूरे एक है और भगवान से एक होकर जीना ये गीता उपनिषद वेद सब बोलते हैं भक्ति की पराकाष्ठा है जिससे तुम बहुत ही प्रेम करो भक्ति करो उससे एक दिन एक हो जाना भक्ति एक वो सरिता है वो भावना का प्रवाह है जो आपको आपके आराध्य से एक कर देती है। इसीलिए भगवान की बहुत भक्ति कर रहे हो और अभी भी दूरी बनी हुई है तो भगवान से प्रार्थना करो भगवान इतने वर्ष हो गए भजन करते हुए अभी तक भी मैं बना हुआ है और आप अलग है भगवान कब हम आपसे एक हो जाएंगे कब ये दूरी पट जाएगी कब सब जो है दूरी खत्म हो जाएगी भक्त और भगवान एक हो जाएगी तो हनुमान जी उस तरह के भक्त हैं जो राम जी से कभी भी तो सोचो तो क्या रोमांचाली सोच और जिस समय खो राममय हो गए हैं वही तो महावीर होंगे इसीलिए महावीर मतलब जो अपने प्रभु से भगवान से एक हो गए उसमें कहा डर मिले इसीलिए तो वो लंका जहां पे देवता लोग भी डरते थे जाने में हनुमान जी जिस समय गए थे वहां रावण की सभा में बिग लोग भी चुपचाप डरे हुए खड़े हुए थे ओ महाराज जी तुम कहा घूम रहे होना तो वो जो है आ, जो, हाँ देवता लोग भी वहां खड़े थे वो भी हाथ जोड़े थे वो देवता लोग हैं रावण के सामने देवता लोग भी हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं बल्कि देवता लोग ही तो भगवान के पास गए थे प्रभु आपके अवतार का समय आ गया इस दानों को दूर करो प्रभु मुसीबत करके रखी देवताओं के ही निवेदन के वजह से भगवान ने अवतार लिया और इसी प्रकार के ऐसे दानों को जो हैं। है कदम करते जब देवता ऐसे रावण के दुर्ग में आराम से हनुमान जी गए, वो रावण को चिंता होने लगी डरते नहीं हो तुम तो। हमसे हाथ मिला कोई बात कर रहा है ये तो मुद्दत गुजरनी ये शकल देखते ये सीन हमने नहीं देखा है कभी तुम हो कौन तुम जानते नहीं हो हम कौन है उसे सब जानते हैं तो पूछना और डिटेल बताए कौन हो <laughs> सब पोल खोल के दर्दी उन्होंने उसने सबके सामने जब पोल खोलती देखी तो हंस हंसा के एकदम टॉपिक चेंज करने कोशिश करी लेकिन हनुमान जी फिर बोलते हैं हम बताते हैं हम कौन है रावण जिसकी शक्ति से पूरे तीनों लोगों को तुमने जीता हुआ है वो शक्ति के धाम के हमको है इसीलिए हमको क्यों डरना हमको क्यों चिंता करना ऐसे हनुमान जी जो है क्योंकि भगवान से एक होते हैं इसीलिए कोई धर्म के अंदर नहीं वीरता के लिए आज जीवन में भगवान होके जीना निर्भीक होके जीना वीर होके जीना ये तो निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए लेकिन दल के लिए वीर के लिए इसके लिए केवल संसारी साधनों का जुगाड़ नहीं करना चाहिए उसी का संश्रय भी लेना चाहिए अंततः आप बल भगवान से प्राप्त करना एक दिन देखो परिवार भी छूटेगा एक दिन घर भी छूटेगा एक दिन शरीर भी छूटेगा और एक दिन वो आ जाएगा कि जिस दिन इस दुनिया से भी प्रयाण कर रहे होंगे अगर जो व्यक्ति इसी दुनिया के साथ ही आ सकता है उसको ईश्वर का पता कर नहीं है जीवन की सच्चाई का पता नहीं है सोच में कितना डरेगा हुआ है मृत्यु में आदमी क्यों रोता है क्यों डरता है लेकिन मृत्यु की पीड़ा नहीं आज मैं ये सोचे कि की अरे महाराज जी भगवान जनम मरण के चक्कर से मुक्त करो एक बार यहाँ सब शिविर में लोग आए हुए थे तो पांच दिन का शिविर चल रहा था गीता ध्यान वगैरह वगैरह तो हमने एक टॉपिक उठाया बोला है तुम लोग यहाँ आए हो मुक्ति के लिए आयो हो पता मुक्ति क्यों मुक्ति हाँ हमारा संकुलरण का चक्र चल रहा, रहा है बोला क्या कोविड की बात करते <laughs> सुनी सुनाई नकली बात तुम्हारी तो दिल से निकलना क्या तुमको तो जन्म के समय प्रॉब्लम हुआ था क्या नहीं मतलब जन्म के समझ तो हमको याद भी नहीं अच्छा मरने के समय तुमको तो तो प्रॉब्लम होएगा? किसी को भी देखो भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है कि अगर ज्यादा पीड़ा हो जाए ना तो बेहोशी हो जाती बेहोशी एक ऐसा कवच है कि आपको दुख का ज्यादा अनुभव ही नहीं होगा और बेहोशी में रात को सोते सोते वो बोला गए आपको का दुख का अनुभव होता है अगर आपके अंदर पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो भी मृत्यु नहीं आएगी जब भी आप देखना कि मृत्यु किसी के आई होगी ना तो बड़े धीमे आता जैसे कि एक ज्वाला जल रही है ना दीपक की तेल खत्म हो जाता है तो इनमें धीमे धीमे छोटी होके बिलकुल करते कोई वहां तूफान नहीं आते हैं कोई पीड़ा नहीं होती कभी कोई भी जानवर भी है ना मृत्यु के समय वह रोता नहीं है कभी नहीं आपने देखा होता इतनी शांति से चले जाते हैं मृत्यु के समय मृत्यु को तो गहरी निद्रा कहा जाता है जैसे गहरी निद्रा में हम लीन हो जाते हैं उसी तरीके से मृत्यु में लीन हो जाता है इंसान तुमको मृत्यु का भी अनुभव नहीं होगा तो कहे कि तुमको मुक्ति जन्म की भी पीड़ा नहीं है मरण की भी पीड़ा नहीं भोकट में बोल रहे जन्म मरण से मुक्त होना है कैसे मुक्त होना है तुमको तुम्हारा तो लोग रोते तो है दुखी होते हैं चिंतित होते हैं मरने वाले मरने वाले भैया तो बात सही है विचार की चीज है आदमी मरने का डर इसलिए होता है क्योंकि ये सब हमारी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। जिन चीजों के प्रति हम आज आसक्त हैं आश्रित हैं जिनसे हमारा बल है जिनसे हमारा जीवन है जिनसे हमारा सुख है हम इनके अलावा कोई सुख जानते नहीं है हम अपने अंदर कमजोर हैं और इसीलिए कहीं पर भी अकेले जाना हो न बगैर किसी चीज के लिए जाना हो तो डर लगता है पहले के समय लोग उनसे तो दिया कोई पैसे वैसे, वैसे रख ना जा रहे लोग तीरथ में जाते थे पैसे वैसे रख के जाते थे और हमारे चोर लोग भी बड़े स्मार्ट होते थे कहा रखते हैं वो सब रूटते थे, थे। हमारे बाबा जी एक बार गए थे तीरथ में तो बेल्ट बनाई गई थी उसके अंदर पैसे मोट को उसके और बाकी जेल में खाली बेल्ट के अंदर पैसे तो वैसे जो है लोग पैसे रखते जा रहे आजकल के जमाना थोड़ा आसान हो गया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखिए एटीएम कैश मत रखो जाओ लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई आश्चर्य नहीं मिलता है सब खत्म हो जाए जितना ज्यादा संचय करने की आवश्यकता और इच्छा है उतनी हमारे अंदर जोरी किसी चीज के ऊपर भी बहुत आश्रित हो तो अपने अंदर हम हं कमजोर हैं इसीलिए असली वीरता किसी चीज के आश्रय लेने से नहीं होती है। असली वीरता अपने आप को जानने से होती है और यही आध्यात्मिक संस्कृति अपने पूरे हिंदू धर्म की विशिष्टता है जो पूरे विश्व को अभी धीमे धीमे पता लगे ओबामा जी आए थे ना और हमारे मोदी जी भी वहां नवरात्रों में गए तो देख के आश्चर्य हाँ खाता ही नहीं है काम तो करता है, है? नौ दिन से नहीं खाया है तो भी काम कर रहा है हमको लगता है इस साल वो नवरात्रि का व्रत रखने वाले है <laughs> <laughs> निश्चित रूप से सोच रहे कुछ ना कुछ है यार इसमें तो है? इतना मेहनत कर रहे हैं सवेरे से शाम अभी भी जो है ना बारह बजे सोके सवेरे पांच बजे फिर काम में उठते हैं अपना योगासन करना ध्यान करना प्राणायाम करना और फिर जो है ऑफिस में घोड़े की तरह काम करते तो इस प्रकार आदमी को अपने अंदर से बंद मिलता है और योग की उनकी निष्ठा है इसीलिए तो देखो बहुत बड़ी बात हुई विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बनने लगा है और कितने सारे सवा सौ एक सो देश दुनिया के उन्होंने उस चीज की स्वीकृति कर ली चालू कर दिया अपने वहां पे योग यह है कि अपने आप से जुड़ना अपने आत्मा से जुड़ना भोग होता है कि दुनिया से खुशिया देना बाकी बाहर की चीजें हैं उससे खुशी मिले तो वो भोग है और आपके अपने आप से बल मिले वो योग तो योग जो है वही आदमी को वीर बनाता है महावीर बनाता है एक योगी ही महावीर हो सकता है हनुमान जी के लिए यहां जब शब्द का प्रयोग है महावीर विक्रम बजरंगी तो वि महावीर शब्द ही दिखाता है कि अपने अंदर जगे हुए हैं आत्मा के बल से युगते हैं हनुमान जी जाते होंगे तो धुर उधर क्या क्रेड कार्ड रख दिया कि नहीं रखा हमारा पर्स वर्स रखा कुछ कैश भी रख देना ए? और भगवान जी कहां रखेंगे भाई हनुमान जी को तो ये भी समस्या थी कि भगवान की अंगूठी कहां रखे मुद्रिका कहा रखे मुद्रिका मेरे मुख में ही जलदे लांग इतनी भी जेब नहीं के अठी भी तो उसमें रख लियो हमारे मन तो आज देखो जीत जाती यहाँ जेब यहाँ जेब नीचे जेब ऊपर जेब और अंदर वाली तो अलग <laughs> दुनिया भर के कुछ न कुछ माल रखना पड़ता है तो ये जो है बाहर हनुमान जी बिंद निश्चिंत निडल होकर इसीलिए इसमें कोई खर्चा पानी नहीं है आत्मा बल प्राप्त करने के लिए आत्मबंद तो प्राप्त करने के लिए केवल कायदे का सत्संग है। कायदे का सत्संग पॉइंट टू बी नोटेड बहुत सारे प्रकार के सत्संग होते हैं तो इसीलिए वो सत्संग जो आपको अपने आप से परिचय करवाए आपको धर्म के पथ पर चला है वो माना सत्संग और देखिए दूसरी लाइन तो कितनी सुंदर है बोलते हैं कुमति निवार सुमति के संगीत हनुमान जी का ये व्यक्तित्व है ये विशिष्टता है उनकी पहचान है कि कहीं पर भी जाएंगे वहां पे कुमति का निवारण कर कुमति सुमति दो प्रकार की बुद्धि होती है जो सबके उ रहनी कुमति सबके सबके हृदय में सबके मन में कुमति सुमति की संभावना कोई भी उसका विकल्प नहीं ये मन का ही नेचर होता है, जिससे दिन और रात प्रत्येक जगह होने ही होता है फूल और कांटे अग्नि और शीतलता वैसे कुमति सुमति सदैव साथ में रहती हर जगह रहती इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति होना तो यह बस समझना कि इसमें तो केवल कुमती है भैया इसमें सुमति है ही नहीं और अगर कोई अच्छा भी दिख रहा हो वहां पर भी समझ के रहो उधर भी कुमती की संभावना होती कुमती सुमति सदैव हर जगह रहा करती है बस एक इंसान को करना क्या होता है सत्संग के द्वारा अध्ययन के द्वारा ध्यान के द्वारा भजन के द्वारा अच्छे लोगों के साथ के द्वारा कुमती निवार सुमति कैसे समय जो कुमती होती है उसको दूर करना चाहिए और सुमती है सर खेती भी हम करते हैं अच्छे जो बीज बोए हैं उनको जो है वह अच्छी तरीके सिंचित करते हैं पानी डालते हैं खाद डालते हैं कि जो आपके फल फूल वाले पौधे हैं जो सबको स्वस्थ करेंगे सुंदर बनाएंगे सुगंधित कर देंगे वातावरण को बूटियां होंगी जड़ी होगी तो सबका कल्याण करेगी कर ऐसी चीज को आप जो है वह सिंचित करके बढ़ाते हैं और जो भी वहां पे रीड है जो अन्य घास है उसको आप निकालते जाते यही खेती का काम यही एक मालिक का काम यही कोई गुरु जी भी करते अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो हम लोग अलग से उसको सुमति थोड़ी देते हैं सुमति तो उसके हृदय में थी वो बीज भी थे उसके अंदर इसीलिए जब भगवान ने भक्ति का भी उपदेश दिया उसके विभीषण प्रसंगीषण का आता है उसमें भक्ति क्या होती है कि आपका मन अनेकों चीजों में राग से जुड़ा हुआ है राग जो है धागा है जो जिन जिन चीज के प्रति राग है ना एक धागा बन जाता है वो जुड़ा जाता है इससे हमारे जो है परिवार से मन जुड़ा हुआ है तो एक अदृश्य धागा बना हुआ है पता लगा संतान है घर है पद है धर्म जो भी चीज है जिन जिन चीज के प्रति आपको बहुत ही राग है उससे मन जुड़ा रहता है सभी उसमें भक्ति क्या करते है ये अनेकों धागों को जमा करके उसी से एक बनाई जाती है और उस रस्सी से हम अपने हृदय को भगवान के चरणों के साथ बांधते हैं। तो बाहर से थोड़ी देते हैं, आपके हृदय में ही थी वो चीज केवल हम उस चीज को जो है माली की तरीके से बाकी अनेकों को खरपतवार निकाल के इसके अंदर अच्छे बीजों को हम और सिंचित करते हैं। उनको जो भी उचित खाद आदि है वो देते हुए संरक्षण भी करते हैं। कोई अन्न जो है गाय बकरी आके खा ना जाए इसीलिए बागड़ भी लगा लेते हैं थोड़े समय अच्छे संरक्षित वातावरण में बाल बच्चों को हम उनको जीवन जीने का मौका देते और उसके उपरांत जहां पर वो अपने पेड़ पौधे बड़े हो गए उनके अंदर से ही वो सामर्थ्य था जखना पड़ता है हर शिक्षक किसी व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजें जगाता है हर माता पिता अच्छे भावना अच्छे वृत्ति अच्छी आदतें उसको ही बढ़ाते लोगों तो तो का था उम्मीद रिश्ते का है। अगर कोई बुरा काम करना हो आप न बोलो क्योंकि आपका स्वाद अरे बोलेंगे यार आप जबरदस्ती पम् पड़ेगी जीवन जाएंगे आप अधर्म के पक्ष और अधर्म में आदमी का ऐसा नाश होता है परम नाश इसीलिए किसी भी कीमत पे धर्म के पथ पे खुद भी चलना चाहिए और दूसरे को भी चलाना चाहिए यह विश्वास होना चाहिए कि धर्म का पथ ही सुमति का पथ होता है सुंदर मती और कुमति जो निकृष्ट मती होती है कुमति सुमति की पहचान क्या होती लेकिन जिसकी भी सुमति होती है ना पहली बात तो अपने अंदर प्रसन्न होता है अपने अंदर संतुष्ट होता है खुश होता है बलवान होता है धन्य होता है अगर आप सवेरे सवेरे उठते हैं और आप अपने अंदर एक धनता से उठते हैं तो यह सुमति का सबसे पहला लक्षण है। सवे सवेरे उठो और रोना चालू है टेंशन चालू है फिर गांधी जाना है और फिर वो निपटना है वो भी करना है और ये भी करना है टेंशन का श्री गणेश अब वो आदमी भी सारा जगने से ही कतराता रहता है और यहाँ पर भी जहां वो हो गया चलो थोड़ा मनोरंजन तो कुछ ना कुछ हो जाए मनोरंजन कुछ खाना पीना और अंततः आदमी का मन जो है ना वो चिंतित तो होता है जो भी नशा पानी का भी आश्रय है हैं वो लोग बेचारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को थोड़ा सा टेंशन भी लिया है तो और निपटना जानते ही इसीलिए उनको रहना तो है ही है यहाँ पे कोई बेलदार लोग काम कर रहे थे तो सामने वो जोबड़ी बना के रोड के ऊपर चौथी रात था वो रहता था तो रात को जो है ना वो उसकी पत्नी उनके बच्चे वो अपने बच्चे को दारू पिलाती थी और पत्नी भी दारू पीती थी बुलाया बढ़िया बढ़िया परिवार है, है तुम्हारा शाम को जाम पे जाम टकराते हैं पका तो लगा पति पत्नी और बच्चे भी बच्चे को भी दवाई पी उसको हमको पता लगा तुमने पूछा की भाई क्या करती हो हूँ खिड़की है, तो तो है, है मच्छरदानी भी है और बाहर के गेट मच्छर वाली पानी दरवाजा अलग और दूसरा दरवाजा अलग और यहाँ पे कोई चोर का डर नहीं कोई लुटने का डर नहीं आपको पता है हम लोग झोपड़ी में रहने वाले मच्छर भी है, भी है, भी भी भी हैं, चूहे सांप आते पे तो जो है है, है, कोई लूटने भी आता डर रहता बीमारी भी होती है अब बताओ कैसे कोई दृष्टिकोण से सोचा नहीं है कभी ऐसा अब तो बात यही बोलते थे नहीं ये तो नहीं पीना चाहिए खराब होता है ठीक तो है आप लोग नहीं पीते हो आपको जरूरत नहीं आप कभी हमारे जैसा रह के देखो देखो तो हमारा दिल को तो नहीं मानता है कि तुम्हारे तरीके से जीने में तुमको पीनी पड़ता है नहीं तो हमारे लोग पता है। तुमको अगले समय खाने का भी पता नहीं है रहने का भी पता नहीं है पेड़ के नीचे सो गए और अकेले जंगल में घूम रहे क्या बाबा जी की झोली पे पौवा हो रही बच्चा रात को सोना है यार क्या है यार नहीं बाबा जी के हुआ नहीं वो तो बूटी होती आपके पास हरी के बगैर हरी एक सज्जन आए थे भजन के लिए बोलते महाराज जी शिवरात्रि है वो हरी वाली ले जाओ बोला नहीं भैया धन्यवाद बोलते नहीं महाराज बगैर हरी के हरी कहा बोला अच्छा तुम इस सीधे वजन कर दो वो पूरी मंडली थी।, थी और अनेकों जगह हम जानते हैं सबको हमने सर्वे करके देखा है भिन्न-भिन्न मंदिरों बोला क्या तुम लोग महसूस जब आते हो एक बार ऐसा करो यहाँ अच्छा में भी आ जाओ भजन करने में नहीं अच्छा है क्यों नहीं आते हो यार हम समझ नहीं आता वहां बड़ा भजन करते हो यहाँ नहीं आते शाम को वो उठती है, सब जो प्रसाद लेते हैं और फिर भजन भी कर देते हैं अब लगता भजन भी हो जाता है लेकिन वो लक्ष्य तो कुछ और होता है उन लोगों की मजबूरी है अगर दे दे नहीं ले उस नींद नहीं आएगी टेंशन खत्म होगा बीबी के झगड़े दुकान के झगड़े अड़ोसी के झगड़े पड़ोसी के झगड़े और ससुराल के झगड़े तो अलग है। ये सब दुनिया भर के झमेले आदमी को निपटना नहीं आता इसीलिए ये जो कुमत्ती है बड़ी पीड़ा दायक होती है टेंशन लगती है अगर सवेरे सवेरे उठो और आपके अंदर टेंशन चालू हो जाए तो आप समझ लो कि कुमति ने गद्दी संभाली ली गाड़ी मिल गई कुमति को और कुमति दासी बनकर बैठी हुई है उसका कोई पूछ नहीं है कुमति अच्छी लगती आपको बातें कई बार सब कार्य हो रहा हो बोलते है, हाँ बहुत अच्छा है होता तो चलो करे तुम ही नहीं तुम्ही करो सब नहीं कर पाते बल नहीं होता कमजोर हो जातेमतीमती सबके साथ है लेकिन वो ही सत्संग कहा जाता है सत्संग की पहचान क्या है ये हनुमान चालीसान को बता ली है केवल ऐसा नहीं है कि सत्संग में जो है महाराज जी वजन वजन करते हैं बाद में प्रसाद खा के और प्रकाश मार के चले जाते हैं इतना नहीं है. ये तो उसके अंग है ये तो साधन है उसके अच्छी चीजें लेकिन मूल सत्संग का प्रयोजन है कि जो सत्संग में आया उसकी कुमति कितनी दूर हुई और उसकी सुमति कितनी बड़ी अगर यहां पर हनुमान जी का गुणगान गाया और हनुमान जी के गुणगान गाने के बाद कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान जी का कामी है कि किसी के अंदर अगर कुमति आएगी तो उसको दूर कर सकते हैं प्रेरणा देते हैं आदर्श स्थापित करते हैं खुद अपनी जो है ढीलाएं करते हैं। बोलते हैं नहीं विश्वास करो संभव है तुम चिंताओं से तुम अनेकों प्रकार के टेंशन से तनाव से दूर हो सकते हो विश्वास करो तुम तुम ही विश्वास नहीं करोगे तो कौन विश्वास करेगी ऐसे कमजोरी का आश्रय लेके दीन का जीवन जीना जीवन खराब हो जाएगा तुम तो अपने अंदर डरते हो कमजोर हो छोटे हो इसीलिए आश्रित हो संसार में जीने का तरीका यह होता है कि संसार के स्वामी बन के जीना चाहिए मालिक बन के जीना चाहिए संसार की चीजों को आप इस नजरों से मत देखो कि ये आपको पूर्ण करती है ये गलत दृष्टि है एक उमती है सुनती यह है कि यहां पे आप जो है ना शहरशाह रखें जी शहरशाह कैसे बरस सकते हो जिस समय भगवान की साक्ष चीजों से आदमी मुक्त होता है जब अदृष्ट के साथ सूत्र हो जाते दृष्ट के साथ सूत्र ये सब महादेव जी उमा जी को बोलते उमा कहो मैं वो अपना सपना हरी सपना सपना खत्म हो जाएगा और क्योंकि ये सपना है ना इसीलिए कभी पेट नहीं भरता कभी सपने के पकवान से पेट भरेगा क्या है रात को जो है ना सपने में हमारी दाल बाटी की पार्टी और क्या चूरमा के लड्डू थे और क्या बढ़िया बढ़िया बाटी थी और देसी घी ऐसा बाटी में देसी घी नहीं था देसी घी में बाटी ऐसा जो है वो हाँ तेरे बढ़िया इस तरीके की पार्टी लेकिन वहां पे सपने की पार्टी से निकलने के बाद सवेरे बोला भाई चाय के साथ दो बिस्किट भी <laughs> बाटी खा के आ रहे गए जा सकते जैसे सपनों के लड्डू से सपनों की बाटी से हमारा पेट नहीं भरता है ना उसी तरह ये बात बहुत देखने योग्य है कि संसार की कोई चीज इंसान को तृप्त नहीं करते है। अगर करती अगर तृप्त करती होती भैया चलो तो हमारे पास हमारे आपके पास तो नहीं है सब कुछ लेकिन है ना यहां पे ऐसे शहरशाह उनको देखो दीन है डर है अगर वो सब खत्म हो जाए तो क्या दुर्दशा है सब प्राप्त कर लिया अंदर कितने कमजोर थे बाहर से नहीं मिलता जो आदमी प्राप्त करने के लिए अंतहीन दौड़ पर लगा रहता है क्योंकि इतना कुछ कर लिया है अंदर तो भी जो है नहीं कुछ हो रहा है और जिसने भी अपने अंदर मुड़े और अपने आप को जाना हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, धन्य हो गए कुछ भी नहीं है सिकंदर की वो कथा की बोलते भैया यहाँ के हिंदुस्तान गए थे वहां एक देश था वहां से वापस आए बाकी हर जगह जीत के आए यहाँ कुछ भी नहीं था हमसे महाराज की जय है मस्ती थी ईर्षा होती एक राजा साहब कहीं पे कोई देखे ना ढोलक गजार है भजनकार है मस्ती से वो उसको लगता है यार इतना मजा हमको क्यों नहीं आता है ना? ये भजन मंडली कहने को भजन सुन के लोग बोलते हैं यार क्या मस्त लोग हैं देखो क्या आराम से गाते हैं सब भूल के फकीर में भगवान का भजन करके तो दुनिया के टेंशन ही नहीं है जिस आदमी के अंदर टेंशन विद्यमान है अभिमान विद्यमान है विकार विद्यमान है उसी को कुमर नहीं हैं इसको दूर करना पड़ता अपनी प्रसन्नता है अपनी मस्ती अपनी खुशी अपने मन में प्रेम है ज्ञान है बल है महावीर विक्रम बजरंगी ऐसे बलवान है इस प्रकार से होना ये ही जो है वो सुनती का राष्ट्र हनुमान जी कोई गुरु के तरह चारों तरफ नहीं घूमते हैं वो ऐसे गुरु जी थे जैसे कि कोई बैठ के आश्रम में हो शिष्य लोग आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनको वैसा कार्य नहीं करा कर उन्होंने भक्ति के आचार्य बताए जाते हैं भक्ति का उनको लोगों को मार्गदर्शन नहीं देते थे लेकिन खुद भजन करके नहीं कि उनको कोई थ्योरी पढ़ाते गुरु लोग का काम तो थ्योरी पढ़ाने हैं हनुमान जी का काम है प्रैक्टिकल डेमो देना इसीलिए हम भी छोरी पढ़ाने के बाद बोलते भजन करो हनुमान जी का प्रैक्टिकल तो वो करते हैं तो हनुमान जी जो है ना वो शिक्षा कैसे देते थे कैसे कुमती का निवारण करते थे कहीं पर भी जाते थे वो कुमती तो आदमी की दूर कर देते थे और सुमति के लिए रहा वातावरण एक आशा वापिस एक श्रद्धा एक विश्वास का संचार हो जाता है। अब कितने प्रसंग सबसे बड़ा दृष्टांत विभीषण जी का है जिस समय लंका गए हनुमान जी उस समय देखो वहां दे विभीषण जी भी बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी लंका रावण की लंका में रह के भी भगवान का भजन कराता और उसने अपना घर वो भी इस प्रकार का बनाया हुआ था कि हनुमान जी ने तो उसका घर देख देती आकर्षण हुआ उनको बोला ये तो बहुत अच्छा घर बनाया तो मंदिर जैसा है और शकल सूरत नहीं है देखो कई बार जो है ना घर आदमी का सामान न हो लेकिन अपना हृदय बोलता है ये मंदिर जैसा पता नहीं जाता किसी व्यक्ति से भी मिलो सदै सबको तो थोड़ी टीका लगा के घूमना बाबा जी बनते लगता है है है है अच्छा अच्छा अच्छा लग रहा तो यहां पे जो वो वो घर में गए और उन्होंने बोला कि देखो अच्छा आदमी आदमी ना अच्छे को आगे बढ़ के मिलना चाहिए खुद साधु का वेश धारण कर और पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ये भी सज्जन रात को उठे राम राम कहते हुए सुबह उठ रहे हैं ब्रह्मूरत हर जी को और प्रमाण मिल गया कि अच्छे व्यक्ति हैं चलो श्रद्धालु आदमी है जाके मिले और मिलने के बाद उन्होंने बोला हमको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि महाराज जी कौन हुआ इतना हमको कहा बताइए तो जब उनको विश्वास हो गया कि ये कौन है तो उन्होंने उनको मुझे कहानी बताई कि देखो ऐसा ऐसा है अरे जब से सीता जी को रावण लाया था तब से उनको लग तो रहा था सभी को कि राम जी कुछ ना कुछ करेंगे कोई ना कोई आएगा तो उनको भी मन मन रास्ता देख रहे थे कि राम जी का कोई दूत आएगा या राम जी खुद आएंगे कुछ ना कुछ हो छोड़ेंगे थोड़ेंगे और खासकर इनको पता है कि राम जी साक्षात परमात्मा है विषण चर्चा के लेकिन फिर ईश्वर बोलने लगा महाराज जी हमारा तो देखो राष्ट्र कुल में जन्मे है तामस शरीर है कुछ हमारे अंदर गुण नहीं है क्या पता है नहीं भगवान हमको जो है वो स्वीकारे नहीं स्वीकारे हमको आशीर्वाद दे कि न देखो तो क्या बदकिस्मती है हमारी हनुमान जी ने देखो किसी के मन में कोई कुमती थी कोई शंका थी कोई अश्रद्धा थी कोई डर था क्या सत्संग हनुमान जी अपना दृष्टांत तो देते हैं बोलते हैं अरे भैया विभीषण विभीषण बोलता है कि महाराज जी जैसे कि दांत के बीच में जीवा होती है ना वैसे हमारा सब कठोर राक्षस लोग हैं कितना बढ़िया दृष्टांत है आपने सुना कर दी है दांत और चिहुआ की लड़ाई सब कठोर है बत्तीस रहते चारों तरफ बिचारी एक कोमल सी बीच में रहती और ये जो है ना कठोर दानो लोग डराते रहते हैं उससे कहते हैं सर तो काट खाऊंगा। और खून निकल जाएगा ये कर देंगे वो कर हैं तो वो जो है वो लाइस शे थे कि हनुमान जी ने जहाँ विस्तार में बताई तो पूरी रामायण में तो विस्तार से नहीं बताई मां हनुमान जी बोलते हैं जी तो महाराजी अच्छा आईडिया आप समझते हो कि कोई कोमल है कोमल कमजोर नहीं होता है ये भ्रमत रखना और हर पति जानता है पत्नी कितनी बलवान बलोज है न अबला है नाम की लेकिन ये बलवान को नाकों से नगवा देती है बोलते बड़े नाम के लिए बत्तीस के बीच में एक बिचारी एक बार जो है ने बोला दे वो हरे जैसे कई पति लोग हैं बिचारी डर जाएगी एक बार जो है जिहुआ को कहीं हनुमान जी का हनुमान जी ने कुमती दीवार सुमति के संगी और कर दी निडर कर दिया तो जीवी क्या करोगे ऊंची आवाज में मत बात करो तुमने ऊंची आवाज में बात करा तो तुम जानते हो ना ऊपर नीचे सोलह ऊपर सोलह नीचे कट खेगा तुमको चला देखो ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो तो क्या कर लो गुम तो हम कुछ नहीं करेंगे बुद्धिमान लोग खुद कुछ नहीं करेंगे तो के ले ले बत्तिर बत्तिर हम केवल एक पहलवान के पास जाएंगे गाली ले देंगे कुछ नहीं करेंगे जो घुमाते रहेंगे बत्तीस का वक्त नीचे आ हमसे पंडा मत लेना हम कमजोर हैं देश का मंदिर ये नहीं है कि मूर्ख है, है? ज्यादातर लोग ज्यादा ऊपर से बड़े बलवान दिखाई पड़ते हैं अंदर से मूर्ख होते हैं इसीलिए ये जो भी जिह जैसी है ना अपने आप को कमजोर मत समझो आप बहुत बलवान हो और हनुमान जी अपना दृष्टान देते पता भीषण जी हमारा जो है ना वानर कुल में जख्म हुआ है वानर की कोई रे सकल देख ले तो उसको शंका होती है खाना मिले ना मिले हनुमान जी ने बोला यार सब बंदर को समझना मत कैसा अगर सवेरे सवेरे ऐसे अगर कोई वानर भी हो ऐसे ऐसे ज्ञान जो कुमती का निवारण करते हैं अभिमान चिंता तनाव सब दूर हो जाता है जिनके स्मरण मात्र से ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने बारे में ऐसा बोल रहे हैं केवल दूसरे की कुमोती को दूर करें उसकी शंका है केवल अक्ष में जन्म हम तो तामस कुल में जन्मला है राम कौन बड़े अच्छे गुरु हैं लेकिन हमारे कुल की विशेषता नहीं है ये राम जी का बर्तन है जो भी शरणागत हो जाता है ना विभीषण जी देखो कहा से काम पहुंच हृदय से लगा देते उनको ऐसी शरणागति ऐसा निरभिमानता ऐसा प्रेम ऐसा विश्वास सिर आंखों पे बैठा हैं हम कहा से कहा आ गए केवल राम जी की महानता की कृपा है और कृष्ण जी बोलते हैं हमको पूरा शंका दूर हो गई सब शंका एक सत्संग में सब दूर कर दिया कुमती निवार सब दूर कर दिया बोलते हैं, ये तो है राम जी की कृपा के बगैर तो सत्संग भी नहीं मिलता और आप आग्रह पूर्वक हमसे मिलने आए हैं आप तो राम जी देखो ऐसा विश्वास एक सत्संग में पहली बार कोरना मिला था विदेशी आया था कहीं से और ऐसा जो है वहां श्रद्धा का विश्वास का संचार कर दिया कि विभीषण जी के जो जीवन का नया अध्याय चालू हो गया वो पहले तो सोच नहीं पाते थे कि हम राम जी के पास जाएंगे कैसे हनुमान जी ने उनके जाने का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया रास्ता साफ कर दिया शंका दूर कर दी विश्वास उत्पन्न कर दिया राजी का भी काम कर दिया राम जी को सीता जी का मार्ग मिल गया उनको किसी को अच्छी सुंदर प्रेरणा देना निर्भीक करना निश्चिंत करना ऐसा करके दिल जीत लिया किसी का हनुमान जी सीधे दिल में उसके दिल का कल्याण कर कुमती दूर करते कर देमती उत्पन्न हो जाती एक बार भैया किसी ने खुद है ना कुमति को दूर कर दिया सुमति की प्रेरणा गई, अब उसका कौन रोकेगा उसको तुम ही चल पड़े हो भजन के मार्ग पे, ज्ञान के मार्ग पे, सेवा के मार्ग पे, अब तुम्हारे दिल में आ गई है तो कौन रोकेगा कारवा मिलता जाता है एक से दो, दो से चार मिलते जाते हैं और ये सब हो जाता है लेकिन श्री गणेश किसने करा कुमति निवार सुमति के संग उन हनुमान जी का सत्संग और खितों के साथ सीता जी के पास जब वो कैसी कुमति उनके ऊपर छा गई थी विशाली दुखी हो गए थी सत्य विश्वास संतों तक के विश्वास खत्म हो चुका संत के वेश में तो आके उनको लूटा था अब ऐसा किससे वो विश्वास करते? दिया लेकिन हनुमान जी का सत्संग अगर देखो तो कुछ मिनटों का सत्संग पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया विश्वास जीत लिया आशा का संचार कर दिया उत्साह जगा दिया उम्र में जगा दी फिर नए जीवन की चेतना हो गई सब चीज से दिल जीतना कैसे चिंता दूर करना कैसे तनाव दूर करना कैसे उत्साह उमंग बढ़ाना कैसे अंतरमुख होके खुद बलवान होके जीने की राह पकड़ना अच्छे लोगों का अच्छा। ही लक्षण होगा बहुत सुंदर चौथा है कुमति निवार सुम तो हनुमान जी का जो स्मरण करेगा ना हनुमान जी करके वो स्मरण मत करगा उनके प्रसंग जो जो सत्संग है ना हनुमान जी के जो जो सत्संग है उनको रामायण से चुनना चाहिए मोती है वो और उन मोती की माला बना के अपने गले में पहनना चाहिए एक एक हनुमान जी का जो प्रसंग है वो सुमति का संचार करता है कुमती का निवार तो ये यहां पे इतनी सुंदर बात कही वैसे तो इतने सारे हमारे पास दृष्टांत हैं, हैं कि कुमती के कैसे कैसे दूर करा किन किन लोगों के अंदर दूर करा भरत के अंदर दूर करा सीता जी के अंदर दूर करा लक्ष्मण जी के अंदर दूर करा सुखी अंदर दूर करा जिससे जिससे मिले हैं कुमति तो सब की दूर हुई भक्ति बढ़ी प्रेम हुआ बल हुआ और जो जिसको चाहिए था उसको जीवन में मनोकामना की पूर्ति हनुमान जी खुद तो गादी भी किसी पे राज गादी पे नहीं बैठे लेकिन पता कितने को राजा बनाया अयोध्या राम जी को भी लाए हैं सुग्रीन को भी राजगर्दी दे दी विभीषण को भी राजगर्दी दे दी ऐसे किंग मेकर हाँ? तो केवल इतने नहीं है कि महाराज जी सुमति मध्य मतलब बाबा जी बना रहे हो क्या बोले नहीं बाबा जी बना रहे हैं राजा भी बना रहे जो तो जो चाहिए जो तुमको करना है ना अब किसती कोई सीमा नहीं है तुम्हारे जीवन में बढ़ने के लिए ऐसा विश्वास का संचार हो है हनुमान जी का सत्संग दो बार ठंडे पानी से सब कुमति का निवारण हो जाएगा सुमति उत्पन्न हो जाएगी जो आदमी के अंदर भी ऐसा विकार होता है ना चिंता होती है अभिमान होता है हम तो प्रार्थना करते हैं भाई हनुमान जी इसका बेड़ा कारो इस पे विशेष कृपा दृष्टि डालो भारी पड़ी बार है कुमती इसके अंदर पूरी दुनिया भर में गोस्मी जी बोल रहे हैं उपनिषद बोल रहे हैं मगर है जानी।, जानी क्या बाकी कुछ नहीं जानी कुमती केवल जानी रविकुमती रवि कर नहीं पाएंगे अरे देखो यहाँ पे राषण का उसको राम जी की भक्ति मिल गई वानर वो कहा राम जी ने हृदय से लगा लिया क्या लोगों की साधना ऐसी शंकर से चलू हुई है श्रद्धा भगवान की श्रद्धा गुरु के प्रति श्रद्धा शास्त्र के प्रति श्रद्धा हम कर पाएंगे हम करेंगे और ये विश्वास जहां पे विभीषण जी, जी के अंदर आ गया है राम जी ने वही आते आते वह दर लक्ष्मण अभी अभिषेक करूंगा राज्य अभिषेक इनको और उन्होंने वहीं पे उनको लंकेश बोल दिया लंकेश बना दिया और वो सिद्ध कर दिया रावण की गादी पर बैठा के अपना सत्य संकल्प है भगवान हो गया कार्य असंभव शब्द जिसकी शब्दकोश चिंता नहीं स्वीकार स्वीकार चिंता नहीं स्वीकार कमजोरी नहीं स्वीकार होकर जीते हैं, हैं, दूसरे को भी बलवान कर देते ऐसे हनुमान जी हैं, तो सब उनका जो है खूब भजन करो आप ये जो है ना खुद अपनी तरफ से थोड़े प्रसंग और जो है अगली बार के लिए सब याद करना कुछ हम लोग अल स्मरण करेंगे हनुमान जी ने किसको किसको कौन कौन सी औषधि दी है कुम्मत बड़ी भयंकर बीमारी है उसको दूर करने के लिए बहुत औषधिया अलग अलग प्रकार की होती हनुमान जी ने कौन कौन सी जड़ी बूटियां दी है किसी को हनुमान जी के के प्रसंग ऐसे यार की उसी में थम जाता है इतनी बढ़िया चलो आज फिर हम लोग यहीं पर स्वागत करते हैं राम जी का जरा नाम लेते हैं श्री राम जय राम जय जय राम